श्री राम कृष्ण वचनामृत वैष्णव धर्म तथा तो सांप्रदायिकता, गोसाई से यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा तो शाक्तों वेदांतियों और ब्राह्मणों को भी मुसलमानों और ईसाइयों को भी हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे कोई कोई झगड़ा कर बैठते हैं वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ ना बनेगा या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ ना होगा अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ ना होगा ऐसी बुद्धि का नाम हठध धर्म है अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब का गलत यह बुद्धि खराब है ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं फिर कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है निराकार नहीं यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं जो वैष्णव हैं वह वेदांती से झगड़ता है यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो, तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी वे और भी कैसे कैसे हैं यह कौन बताए कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे एक ने बता दिया इस चौपाये का नाम हाथी है तब अंधों से पूछा गया हाथी कैसा है वे हाथी की देह छूने लगे एक ने कहा हाथी खंभे के सम का है उसने हाथी का पैर ही छुआ था दूसरे ने कहा हाथी सूप की तरह है उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा किसी ने सूढ़ पकड़ कुछ कहा ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं और कुछ नहीं एक आदमी शौच के लिए गया था लौटकर उसने कहा मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा दूसरे ने कहा तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था परंतु वह लाल क्यों होने लगा वह तो हरा है मैंने अपनी आँखों से देखा है तीसरे ने कहा मैं तुम दोनों से पहले गया था उसको मैंने भी देखा है परंतु वह न लाल है न हरा वह तो नीला है और दो थे उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए अंत में सब में झगड़ा होने लगा हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ कहा है वही ठीक है उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा तुम लड़ते क्यों हो जब उसने कुल हाल सुना तब कहा मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ तुम में से हर एक का कहना सच है वह कभी हरा कभी नीला कभी लाल इस तरह अनेक रंग धारण करता है और कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं निर्गुण है